वेदारण्यकोपनषद शष्याथ अध्यायचार ब्राह्मणचार ब्रह्मवेद्ता की स्थिति और याग्यवल के प्रति जनक का आत्मसमर्पण तदेतदाभ्युक्त नि महिमा ब्राह्मण से न वर्धते कर्मण नोकनीया तैयदत्त विदिव न लिप्यते कर्मण पापके तस्मादात उपरतस्ति भूतवात्मा पश्यत्म पश्यति पश्यति नैनम पाप्मा तरती नैन पाप् तपति पाप्मा तपति विपापो विरजो विचिकसो ब्राह्मणो भव ब्रह्मलोक सम्राटेन प्राप्तिशीति ओवाचिवल्क सोहम भगवते विदेहान दा चापित यही बात ऋचा द्वारा कही गई है यह ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा है जो कर्म से न तो बढ़ती है और न घटती ही है उस महिमा के ही स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए उसे जानकर पाप कर्म से लिप्त नहीं होता अतः इस प्रकार जानने वाला शांत दांत उपरत तिक्षु और समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है सभी को आत्मा देखता है उसे पुण्य पाप रूप पाप की प्राप्ति नहीं होती यह संपूर्ण पापों को पार कर जाता है इसे पाप ताप नहीं पहुंचाता, यह सारे पापों को संतप्त करता है यह पाप रहित निष्काम निसंशय ब्राह्मण हो जाता है हे सम्राट यह ब्रह्मलोक है तुम इसे पहुंचा दिए गए हो ऐसा याज्ञवल्क ने कहा तब जनक ने कहा वह मैं श्रीमान को विदेह देश देता हूं, साथ ही आपकी धास्ता सेवा करने के लिए अपने आप को भी समर्पण करता हूं। तदैतत वस्तु ब्रह्मणे नोक्त मृचा मंत्रेण अभ्युक्त प्रकाशित एस नेति नेत्यादिलक्षणों नित्यो महिमा अन्य तो महिमान कर्मकृत इत्यन अयम तो तद्विलक्षणों महिमा स्वाभाविको ब्रह्मविदो ब्राह्मण से त्यक्तर्वैक्षण से के द्वारा कही गई यह बात ऋचा अर्थात मंत्र द्वारा भी कही प्रकाशित की गई है यह नेत नेति इत्यादि श्रुति के द्वारा लक्षित आत्मा नित्य महिमा है दूसरी भी जो महिमाएं हैं वे तो कर्म द्वारा सम्पन्न हुई है इसलिए अनित्य है किंतु ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण ऐसाओं का त्याग करने वाले ब्रह्मवेत्ता की यह उनसे विलक्षण महिमा स्वाभाविक होने के कारण नित्य है कुतोस्य कुत नि हेतुमाह कर्मणा न वर्धते शुभलक्षण कृतेन बुद्धिलक्षण विक्रिया नाती अशुभेन कर्मणा नो कनीया ना नाप्यपक्ष लक्षण विक्रिया उपचया उपचयापचय हेतुताक्रिया प्रति अतो विक्रिया महिमा तस्मा तह परवित पदस्य वेता पद्यते गम्यते इति गम्ययत परम तस्य पदस्य पदसिता इसकी नित्यता क्यों है इसमें श्रुति हेतु बतलाती है यह कर्म से नहीं बढ़ती अर्थात किसी किए हुए शुभ रूप कर्म से यह वृद्धि रूप विकार को प्राप्त नहीं होती तथा अशुभ कर्म से कनियान क्षय रूप विकार को प्राप्त नहीं होती समस्त विकार वृद्धि या क्षय के ही हेतुभूत हैं अतः इन दो विकारों के प्रतिषेध द्वारा उन सभी का प्रतिषेध कर दिया जाता है इसलिए अविक्री होने के कारण यह नित्य महिमा है अतः उस महिमा का ही पदवित स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए पद्यत इति पदम इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसकी प्रतिपत्ति अवगम अर्थात ज्ञान होता है वह पद है अतः जहाँ स्वरूप ही पद है इस पद का वेदता जानने वाला पदवित कहलाता है किम तत्पदेदने न सदितुच्यते तम विदि महिमान न संबद्धते लिप्यते न संबद्धते कर्मण पापक धर्माधर्मलक्षण उभयमअपी पापकमेव उस पद को जानने से क्या होगा तो बतलाया जाता है उस महिमा को जानकर पुरुष पाप धर्माधर्म रूप कर्म से लिप्त संबद्ध नहीं होता ज्ञानी के लिए तो पाप पुण्य दोनों पाप के तुल्य ही है यस्मादेव अकर्म संबंधी एस ब्राह्मण से महिमा नेतिलक्षण तस्तव ब्रह्मेन्द्रिय व्यापारत उपशांतः तथा दाता अंतकरण तृष्ण तृष्णा तो निवृत्त उपरतना संयासी करण चलन इंद्रियांतरणचलूपा एकाग्र रूपेण व्यावृत्त्याग्रूपेण सौ भूप्वा तदेतुक्त पुरस्ता पांडित्यम चवृद्य आत्मन्य स्वीकार्याते आत्मा प्रत्यक्षेतारश्य क्योंकि इस प्रकार यह नेति नेति नेत्यादि लक्षण वाली ब्राह्मण की महिमा कर्म से संबंध रखने वाली नहीं है इसलिए इस प्रकार जानने वाला शांतबाइंद्रिय व्यापार से उपशांत दांत अंतकरण की तृष्णा से निवृत्ति उपरत संपूर्ण ऐसाओं से सर्वथा निवृत्त संन्यासी तिथिकु द्वंद्व सुख दुख सर्दी गर्मी आदि सहन करने वाला और समाहित इंद्री और अंतकरण के चलन रूप से जावृत होकर एकराग्र रूप से समाहित हो यही बात पहले बाल्य और पांडित्य को पूर्णतया जानकर इस वाक्य द्वारा कही गई है आत्मा में अर्थात देहेंद्रीय संघात रूप अपने में अंतर्ती चेतन आत्मा को देखता है तावन मात्रम नेतित्यते तवन्मात्र परिचि नेतृत्यते सम पश्य न्यद आत्म व्यतिरिक्त बाग्राम पश्य मननार्भवती जाग्रस्व सुसुप्ताख्यम स्थानी तो क्या उस शरीर में वह उतने ही परिमाण वाले परिचिन आत्मा को देखता है इस पर कहा जाता है नहीं वह सबको आत्मा ही देखता है आत्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु बाल के अग्रभाग के बराबर भी नहीं है इस प्रकार वह देखता है वह जागृत स्वप्न और सुसुप्ति संज्ञ तीनों अवस्थाओं को छोड़कर मनन करने के कारण मुनि हो जाता है एवं पश्चम ब्राह्मणम नयनम पापमा पुण्य पाप लक्षण तरति न अयम तु प्रापनों अं तो ब्रह्मवर आत्म भाव न्यानोती अतिक्रमती नैन पाप्मा इष्टल प्रत्यवादनाभ्यानम तपदी दर्शन बढ़ना भस्मी करोति इस प्रकार देखने वाले इस ब्राह्मण को पुण्यपापरूपी दोष नहीं तरता नहीं प्राप्त होता किंतु यह ब्रह्मवेता तो संपूर्ण पाप को तर जाता है उसे आत्मभाव से ही व्याप्त आक्रांत कर लेता है इसे कृताकृत रूप पाप इष्टफल प्रदान और प्रत्यवाहोत्पादन के द्वारा ताप नहीं पहुँचाता और यह ब्रह्मवेद संपूर्ण पाप को तप तप्त करता यानी सर्वात्म दर्शन रूप अग्नि से भस्म कर देता है स एष एव विपापो विगत धर्मा धर्मः विरजो विगत विगतरज रज कामः विगत कामः काम अवीचंशय अहमस्मी सर्वात्मा पर्रम्ती ब्राह्मणो भवति वह यह इस प्रकार जानने वाला विपाप धर्मा धर्महीन विरज विगतरज रज काम को कहते हैं अतः निष्काम अविचिकित्सयन और मैं सर्वात्मा पर्रम्हू इस प्रकार जिसका निश्चय है वह ब्राह्मण हो जाता है एम तेवं भूत एक अवस्थाया मुख्यो ब्राह्मण प्रागेदस्मा गौण ब्रह्मना गौणमश ब्राह्मण ब्राह्मण्यम एस ब्रह्मलोक ब्रह्म लोको ब्रह्मलोको मुख्यो निरूपचरित सर्वात्म भावलक्षण ए सम्राट एनम ब्रह्म लोक परिप्रापिसी नेति नेत्यादि नेदि इति होवाच याज्ञवल्क इस अवस्था में ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ यह ब्रह्मेता ही मुख्य ब्राह्मण है इस ब्रह्मस्वरूप में स्थिति होने से पूर्व तो इसका ब्राह्मणत्व गौड़ ही है मुख्य नहीं यह ब्रह्मलोक है ब्रह्म ही लोक है अर्थात मुख्य प्रधान एवं उपचार उपचाररहित सर्वात्म भाव रूप ब्रह्मलोक यही है ये सम्राट नेति इत्यादि रूप से लक्षित अभ्य ब्रह्मलोक को तुम्हें पहुँचा दिया ऐसा याज्ञवल्क ने कहा एवं ब्रह्मभूतो जनको याज्ञवल्क ब्रह्म भाव अपादितः प्रत्याह सोय तया ब्रह्म भाव सन भगवते तोभ्यम विदेहा देशान मम राज्य समस्त दधा मामच सह विदेहैदाश्याय दासकर्मेर दध शब्द संब के द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त कराए हुए ब्रह्मजनक ने उत्तर दिया आपके द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त कराया हुआ मैं आप श्रीमान को विदेह देश अर्थात अपना सारा राज्य देता हूँ तथा विदेश देश के साथ अपने आप को भी दास्य दास कर्म के लिए देता हूँ इस प्रकार च शब्द से दधा देता हूँ इस क्रिया का संबंध लगाया जाता है परिसमापिता ब्रह्म विद्या सह संयासेन संग सांगा से कर्तव्यता का परिसमाप्ता परम पुरुषार्थ एतवान पुरुषेन कर्तव्यम ऐसा निष्ठा ऐसा श्रेयसम एतंत प्राप्य कृतकृत्यो इति सन्यास अंग और इति कर्तव्यता के साहित्य सहित ब्रह्म विद्या की सर्वथा समाप्ति हो गई परम पुरुषार्थ का पर्यवचान हो गया पुरुष को इतना ही कर्तव्य है यही निष्ठा है यही परागति है और यही निश्रेयस है इसे पाकर ब्राह्मण कृतकृत हो जाता है और यही संपूर्ण वेद का अनुशासन है आत्म अन्नाद और वसुदान है इस प्रकार की उपासना का फल योयम जनक याज्ञवल्क्याख्यायिकायाम व्याख्यात आत्मा इस जनक याज्ञ वल में जिस आत्मा की व्याख्या की गई है सवा वा एस महान ज आत्मादो वसुदानो विंदते वसूय एवं वेद वह यह महान अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करने वाला और कर्म फल देने वाला है जो ऐसा जानता है उसे संपूर्ण कर्मों का फल प्राप्त होता है स वै ये सहां अज आत्मा अन्नाद सर्वूतस्थ सर्वान्नाता वसुदान वसुधन सर्वणी कर्मफल तस्ता प्राणीना यहा कर्म, कर्म फल योज तमेतम अजमन्नादम वसुदान आत्मा अन्नाद वसुधाना वसुदान गुणाभ्याुक्त जो वेद स सर्वूते स्वात्मूत अन्नमति विंदते च वसुस कर्मफल जात लभते सर्वात्म यथोक्त वेदा वह यह महान अजन्मा आत्मा अन्नाद संपूर्ण भूतों में स्थित रहकर समस्त अन्नों का भोक्ता वसुदान वसुधन अर्थ संपूर्ण प्राणियों का कर्मफल उसे देने वाला है अर्थात प्राणियों को उनके कर्मानुसार फल से संयुक्त करने वाला है उस इस अजन्मा अन्नाद और वसुदान आत्मा को जो अन्नाद और वसुदान गुणों से युक्त जानता है वह समस्त भूतों में आत्मभूत हुआ अन्नभक्षण करता है तथा जो ऐसा अर्थात उपरयुक्त विषय को जानता है वह सर्वात्मा होने के कारण ही वसु यानी संपूर्ण कर्मों का फल प्राप्त करता है अथवा दृष्ट फलार्थी उपास्य हतेन अन्नादो वशुश्च लब्धा दृष्ट न फलन अन्नातृत्व गोस्वादिना चास्ो भवितर्थ अथवा जिन्हें अन्न और धन रूप दृष्ट फल की इच्छा है उनको भी ऐसे गुणों वाले ब्रम्ह की उपासना करनी चाहिए इससे वह अन्न और धन प्राप्त करने वाला होता है अर्थात प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले ही अन्नादत्व और गौ घोड़े आदि फल से उसका योग होता है ब्रह्म के स्वरूप और ब्रह्मज्ञ की स्थिति का वर्णन इदान समस्त्यकर्थ उक्त सुचि अशा कंडिकायाँ निर्देश्य एतावा समस्ताण्य इति। अब इस सारे ही अरण्य में जो बात कही गई है वह संग्रहित करके इस कंडिका में बतलाई जाती है कि सारे आरण्य का इतना ही तात्पर्य है स ए स महान आत्मा जरो मरो मृतो भयो ब्रह्म भयम वै ब्रह्मा भयम भी वै ब्रह्मा भवती यम वेद वही यह महान अजन्मा आत्मा अजर अमर अमृत एवं अभय ब्रह्म है अभय ही ब्रह्म है जो ऐसा जानता है वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है सवा वस महानज आत्मा अजरो न जीतत न विपरिणमत अमर है यस्मा चजर है तस्मा अमर न मृियतमर योजते जीते च विनश्यति मियते व्यय तो अजत्वाद अजरवाच्च अविनाशी यतः यत अतएता यस्मा जनि प्रभृति स्त्रिभिभावर्जिता तस्मातर भाविककारिभिदत्त कामकर्मोहाजितेत वही जह महान अजन्मा आत्मा जीर्ण नहीं होता इसलिए अजर है अर्थात इसका विपरिणाम नहीं होता अमर क्योंकि अजर है इसलिए अमर है जो नहीं मरता उसे अमर कहते हैं जो उत्पन्न होता अथवा जीर्ण होता है वही विनष्ट होता अथवा मरता है क्योंकि यह अज और अजर होने के कारण अविनाशी है इसीलिए अमृत है क्योंकि यह जन्मादि तीन भाव विकारों से रहित है इसलिए अन्य तीन भाव विकारों से तथा उनसे होने वाले मृत रूप काम कर्म और मोहादि से भी रहित है ऐसा इसका तात्पर्य है अभियोत यस्माच पूर्वोक विशेषण तस्मा भयवर्जिता भयच तत्कार्य अविद्या्यतिषेधेन भाव विकार प्रतिषेधे च विद्या प्रतिषेध सिद्धो वेदितव्यः अभय आत्मा गुण विशिष्ट किमसौ ब्रह्म पर निरतिश महदीत्यर्थ अभय वै ब्रम्ह प्रति प्रसिद्ध में लोके अभयम ब्रह्महेति तस्माद् ने गुण गुणविशिष्ट आत्मा ब्रह्महेति इसी से यह अभय भी है इस प्रकार चूंकि यह पूर्वोक्त तो विशेषणों वाला है इसलिए भय शून्य है भय तो अविद्या का ही कार्य है अविद्या के कार्य और भाव विकारों के प्रत्ये से अविद्या का प्रसिद्ध भी सिद्ध हुआ समझना चाहिए इस प्रकार के गुणों से युक्त यह अभय आत्मा क्या है ब्रह्म सब ओर से बढ़ा हुआ, अर्थात निरशय महान ब्रह्म अभय ही है लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्म अभय है इसलिए ऐसे गुण वाला आत्मा ब्रह्म है यह कहना उचित ही है या एवं यथोक्त महात्मान अभयम ब्रह्म सोभ वै ब्रह्म भवति उपनिषदः उपनिषद संक्षिप्त उत्त एक सम्य प्रबोधा उत्पत्ति स्थिति प्रलयादी कलना क्रियाकारकध्यापण चात्मता तदपोहन चेति नेततीध्यात विशेषापनयद्द्वारण पुनस्त आवेदितम् जो इस प्रकार उपर्युक्त आत्मरूप अभय ब्रह्म को जानता है वह निश्चय अभय ब्रह्म ही हो जाता है यह समस्त उपनिषद का संक्षिप्त अर्थ कहा गया इसी अर्थ का अच्छी तरह ज्ञान कराने के लिए आत्मा में उत्पत्ति स्थिति एवं प्रयाद की कल्पना तथा क्रियाकारक और फल का अध्यारोप किए गए हैं तथा उसके अपोहन के द्वारा अर्थात नेत नेत इत्यादि रूप से अध्यारोपित विशेष की निवृत्ति द्वारा पुनः तत्व का ज्ञान कराया गया है यथेकृत्पराधसस्वपरिज्ञा रेखाध्यापण करकेखा दस दशे सके सहस्रेय यस्व कवल न तो संख्या यथाच रेखात्म यादीन्यक्षग्रह्यसु पत्रीखादी संयोगोपास्था वर्णना सत्वेदय न तथा पत्रताक्षराण ग्राहयतीहोत्पत्तिकोपाएस्थायक ब्रह्मतत्वम आवेदित आवेदिता पुनः तत्कोपाय तो जनितशेष परिशोधनाथम ने तत्वपसंहारदुपसृतः परिशुद्ध केवलम एवं सफल ज्ञात इति जिस प्रकार एक से लेकर परार्ध तक की संख्या के स्वरूप का परिज्ञान कराने के लिए रेखाओं का अध्यारोपण करके अर्थात अनेकों रेखाएं खींचकर यह पहली रेखा एक है यह दूसरी रेखा दस है यह तीसरी सौ है यह चौथी सहस्त्र है इस प्रकार ग्रहण कराते हैं तथा उन रेखाओं द्वारा केवल संख्या के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं किंतु वास्तव में संख्या रेखा रूप ही नहीं है तथा जिस प्रकार आकार आदि अक्षरों को ग्रहण कराने की इच्छा वाला पुरुष कागज स्याही और रेखाओं के संयोग रूप उपाय का आश्रय लेकर वर्णों का स्वरूप समझा देता है कागज स्याही आदि ही, ही अक्षरों के स्वरूप है ऐसा नहीं समझाता उसी प्रकार यहाँ उत्पत्ति आदि अनेकों उपायों का अवलंबन कर एक ब्रह्मत्व का ही बोध कराया गया है फिर उस कल्पित उपाय से पैदा हुए विशेष का निराश करने के लिए नेत नीति ऐसा कर, कर तत्व का उपसंहार किया है फिर अंत में वह उपसंग्रत परिशुद्ध केवल ज्ञान ही अपने फल के सहित इस खंडिका में बतलाया गया है ये बृहदारण को उपनिषदभाष्ये चतुर्थाध्याय चतुर्थ शारीरिक ब्राह्मणम